महाभारत आदि पर्व आदिपर्व द्वादाधिकम्याय माद्रिके साथ पांडु का विवाह तथा राजा पांडु पाण्डुकी दिग्विजय वैश्वान उच तत शांत नो भेस्मोराज पाण्डोर्यशस्वि विवाह से परस्थे चकार मति जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतः शांतनुकुम नंदन परम बुद्धिमान भी जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया सोमात्यय ब्राह्मण महर्षि बले न चतुरंगेना नयो मद्रपते पते पुरम वे बूढ़े मंत्रियों ब्राह्मणों महर्षियों तथा चतुरंगणी सेना के साथ मद्र राज्य की राजधानी में गए समागतम अभिश्रुत भीषम बाली कपुंगव प्रत्युदमयाचयि च पुरा प्रशयन नृप बाल्हिक शिरोमणि राजा शल्य भीष्मी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए दत्तासन शुभ्रम पाद्यम अर्घ्यम तथा च मधुपर्क मद्रेश पृक्षागम थिताम वहाँ उनके लिए सुंदर आसन पाद्य अर्घ्य तथा मधुपर्क अर्पण करके मद्रराज ने भीष्मी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा तम भीस्म प्रत्युवाचे मद्र राज आगत कन्याथी न मरिंदम तब कुरुकुल का भार वहन करने वाले जी ने मद्रराज से इस प्रकार कहा शत्रुदमन तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो श्रूयते साध्वी स्वसा माद्री यशस्वनी तामहम श्या पाण्डोर यशस्विनी सुना है तुम्हारी एक यशस्वनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है उसका नाम माद्री है मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वरण करता हूँ युक्त रूपो संबंधे तम नो राज तव एक तद्रे स राजन तुम हमारे यहाँ संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं मद्रेश्वर यो विचार कर तुम हमें विधि पूर्वक अपनाओ तमेवन प्रत्यप नही बेन्यो वर स्तः थे या नम भीष्मी के योग कहने पर मद्र ने उत्तर दिया मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ बर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा पूर्वी प्रवर्तित किंजित कुल साधु साध तना क्रांत मुंतु स्कूल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है वह अच्छा हो या बुरा मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता व्यक्तम तदवत विदिम नात्र संशय न चुक भेहिम यह बात सब पर प्रगट है निसंदेह आप भी इसे जानते होंगे साधु शिरोमणि इस दशा में आपके लिए यह कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो कुल धर्म सनो वीर प्रमाण परम च तेन न वीर वह हमारा कुल धर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है शत्रु दमन इसीलिए मैं अपने निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता कि कन्या दे दूंगा तम भीस्म प्रत्युवाचेदम भद्र राजम जनाधिप धर्म ये सपरोजन स्वयं मुक्त स्वयं भुवा यह सुनकर जनेश्वर भीष्मी ने मद्र को इस प्रकार उत्तर दिया राजन यह उत्तम धर्म है स्वयं स्वयंभु ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है नात्रकस्नात्र कश्चन नात्रकस दोषोस्ती पूर्वे विधि विदिते यम चे शल्य मर्यादा साधु सम्मता यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं है शल्य साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है सह महातेजा सातकुंभम कृता कृत रचिरा श्यादात सहस्रश गजान्च वाशाश्याभरना चणिमुक्ता चा। प्रवाल चांगे चा। यजत्शुभम य महातेजस्वी भराजा शल्यकोसोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए बहुत से हाथी घोड़े रथ वस्त्र अलंकार तथा मड़ी मोती और मुंगे भी दिए तत्प्रगृह धनम सर्व शल प्रीतमानदलंकृत स्वारम कौर वर्षे वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्मी को सौंप दिया सता भीषम सागर गा सुत आज गहपुरी धीमान प्रविष्ट हो गज परम बुद्धिमान गंगानंदन भीष्मी को लेकर हस्तिनापुर में आए हनी प्राप्ते मुहूर्ते साधु संद्र पांडु नद्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया तथ विवाहे निवृत्ते सह राजा कुर सापयामा साम भार्या शुभे बेस्मिभा इस प्रकार विवाह विवाहकार संपन्न हो जाने पर गुरुनंदन राजा पांडु ने अपने कल्याण में ही भार्या को सुंदर महल में ठहराया सताभ्याशरथ साध्याभ्याज सातम कुंत्याद्रम च राजेन्द्रो यथा कामं यहां राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पाण्डु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और मादरी के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ठ विहार करने लगे तथा सकौर वो राजा भृहृत्या त्रिदशा निशा जिगिर पांडुर निरक्राम पुरात प्रभु जन्मे जय राजा पांडु तीस रात्रियों तक धिहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले स भीस्म प्रमुखा वृद्धा अभिवाद्य प्रणम्यच च धृतराश्रम थौरव्यम तथान्यान कुरु सत्तमा आमंत्र प्रयोग राजा तयशवाप्युमोदि मंगलाचार आशीभे आशीर्भेरभिन गजबाजी रथ बले महता उन्होंने आदि बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया गुरुनंदन धित अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके उन सबके आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशीर्वादों से अभिनंदित हो हाथी घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया स राजा देवगर भाभोजूर सुंदर सुन्दराम हृष्ट पुष्ट भले ही प्राजा पांडु शत्रु राजा पांडु देव कुमार के समान तेजस्वी थे उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हृष्ट पुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर धावा किया पूर्व मागस कृत दसारण समिता पाण्डुना नर सिंह कौरवाणाम यशोभृता कौरव के सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दशाहरणों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम दशाण है जिससे होकर धसाण नदी बहती है विदिशा आधुनिक भिल, भिलसा इसी प्रदेश की राजधानी थी ततः से नाम पा पांडुर प्रभूतहस्तस्वयुता पदातिरथसंकुला आगस्कारी महीपाणाम बहूनाम बलधर्पिता गोपता मगध राष्ट्र से दीर्घो राजगृहे हत तत्पश्चात वे नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से युक्त और बहुसंख्यक हाथी घोड़े रथ एवं पैदलों से भरी हुई भारी सेना लेकर मगध देश में गए वहां राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बलाभिमानी मगधराज दीर्घ उनके हाथ से मारा गया तथा को सम समाधा निशोरी पांडुना मिथिला ग उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेहवंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया तथा काशु पुण्ड्रेश नर ऋषभ स्वबाबल विजे विर्जेना कुरुणाम अको दर श्रेष्ठ जन्मे जय इस प्रकार वे पाण्डु काशी सूक्ष्म तथा पुण्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे तम सरोग महाज्वास्त्राचित मरिंदम पांडु पावक मासाध्य द्या राधि उस समय शत्रुमन राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हो बाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था खडग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए ते सैना स विध्वंसित बला नृपा पाण्डुना वचगा कृत्कर्म सेना सहित से राजा सामने आए हुए सैन्य सहित से नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट कर दी और उन्हें अपने अधीन करके कौरवों के आज्ञा पालन में नियुक्त कर दिया तेनते ते निर्जिता सर्वे पृथिव्या तमे तमह कमेरम सूरम देवे पुरम पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपाल गण देवताओं में इंद्र की भाति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को सूर्य मानने लगे तम कृतान्जल सर्व प्रणता वसुधा दिपा उपाजग्म गृह्य रत्ना विविधा च भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिए और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए मणिमुक्ता प्रबालम चुवर्णम रजतम बहु गोरत् न्यस्वरत् निकुंजरान खोश महिषिश्च कि अजाभिक कम्बला जिन रत्ना राकवास्तरना चर्व प्रतिजग्राहा राजा नागपुराधिप राजाओं के दिए हुए ढेर के ढेर मणि मोती मूँगे सुवर्ण चांदी गोरत्न अश्वरत्न रथरत्न हाथी गधे ऊट भैंसे बकरे भेड़े कंबल, मृगचर्म, रत्न रंकु मृग के चर्म से बने हुए बिछौने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त हुए उन सब को सबको हस्तनापुराधीश राजा पाण्डु ने ग्रहण कर लिया तदाता यु पाण्डु पुनर्मुदितहन हर्षय हर स्वराष्ट्रिपुरम चज सा हु लेकर महाराज पाण्डु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले आई उस समय उनकी सवारी के अश्व आदि भी बहुत प्रसन्न थे संतनो राज भरतस्य से भरत मत प्रणष्ट की शब्द पाण्डुना पुनराहृत राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी संतनो तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया ये पुरा कुरु च सिंघे न पांडुना कर कृताः जिन राजाओं ने पहले कुरु देश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करद बना दिया इतभा संत राज नो प्रतीत मनसो धृष्टा पौर जानपदी बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्र होकर इस तरह की बातें कर रहे थे उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे उन सब के हृदय में पांडु के प्रति विश्वास तथा हर्षोल्लास छा रहा था प्रत्युदयुष्यतम प्राप्त सर्वे भी तेन तेनाध्वा गपुराल आवृतुशिष्टा लोक बहुवधन्यनाजान सलीतरत्नच्चावचदा हस्तस्वरथरत् गोभिुष्टैस्तूरासाज्य भीष सह कौरवा राजा पांडु जब नगर के निकट आए तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ाए उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देखा राजा पांडु और उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर तक जाकर वहाँ से लौट रहे हों उनके साथ भांतिभा के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों पर लाद लाए हुए छोटे बड़े रत्न श्रेष्ठ हाथी घोड़े रथ गौवें ऊट तथा भेड़ आदि भी थे के साथ कौरवों ने वहाँ जाकर देखा तो उस धन वैभव का कहीं अंत नहीं दिखाई दिया सोभिवाद्य पिता कौसल्यानंदवर्धन यथारह मानया मास पौरजान पदान पी कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितृव्य भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथा योग्य सम्मान किया काशीराज कौशल की कन्या होने से अंबिका और अम्बालिका दोनों ही कौशल्या कहलाती थी प्रमेद्य पराष्ट्रहणिकृतार्थम पुनरागतम पुत्र महाश्लेष्य पुत्रमा श्लेष भीष्म्यवर्तयत शत्रुओं के राज्यों को धूल में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र पाण्डु का आलिंगन करके भीमजी हर्ष के आंसू बहाने लगे सतुर्य सत शखा भैरिण च महास्वन हर्षयन सर्वस पौराण विवेश गज सायम सैकड़ों शंख तुरही एवं नगारों की तुमल ध्वनि से समस्त पूर्ववासियों को आनंदित करते हुए पांडुडे हस्तिनापुर में प्रवेश किया इति श्री महाभारत आदि परवड़ी संभव परवणी पांडु दिग्विजय द्वादशाधिक शतमे मोध्याज